महाभारत शांति पर्व त्रैशीतिकत तमोध्याय आकाश से अन्य चार भूतों की उत्पत्ति का वर्णन भरद्वाज प्रजा विसर्गम विधम सी प्रभु मेरु मध्य तो ब्रह्मा तद्रोही दिवस भरद्वाज ने पूछा द्विश्रेष्ठ मेरु पर्वत के मध्य भाग में स्थित होकर ब्रह्मा जी नाना प्रकार की प्रजा सृष्टि कैसे करते हैं यह मुझे बताइए प्रथम तो जन्म भ्रगु ने कहा उन मानस देव ने अपने मानसिक संकल्प से ही नाना प्रकार की प्रजा सृष्टि की है उन्होंने प्राणियों की रक्षा के लिए सबसे पहले जल की सृष्टि की यद प्राण सर्वभूता वर्धनते वर्धन्ते येन च नश्यं थे तेन इदम सर्वृतम वह जल समस्त प्राणियों का जीवन है उसी से प्रजा की वृद्धि होती है जल के न मिलते मिलने से प्राणी नष्ट हो जाते हैं उसे ने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है पृथ्वी पर्वता मेंूर्तिमत ये परे सर्व तद्दारुण गेयम आत पृथ्वी पर्वत मेंघ तथा अन्य जो वस्तुएं हैं उन सबको जल में समझना चाहिए क्योंकि जल ने ही उन सबको स्थिर कर रखा है भरद्वाज वाच कथम सलिल उत्पन्न कथम चैनिमुत संशय महान भरद्वाज ने पूछा भगवन जल की उत्पत्ति कैसे हुई अग्नि और वायु के सृष्टि किस प्रकार हुई तथा पृथ्वी की भी रचना कैसे की गई इस विषय में मुझे महान संदेह है भृगुर्वाच ब्रह्म कल्पे पुरा ब्रह्मण ब्रह्मषिणाम समागमे लोक संभव संदेह समुत्पन्नो महात्मा भ्रभुगु ने कहा ब्रह्मण्ड पुरोकाल में जब ब्रह्मकल्प चल रहा था उस समय ब्रह्मर्षियों का परस्पर समागम हुआ उन महात्माओं की उस सभा में लोक सृष्टि विषय संदेह उपस्थित हुआ तेजन ध्यान मौन मास निश्चलाह तपता हाम पवन पिव्यम वरसत वे ब्रह्म भोजन छोड़कर वायु पीकर रहते हुए भी सौ दिव्य वर्षों तक ध्यान लगाकर मौन का आश्रय ले निश्चल भाव से बैठे रह गए तेषा ब्रह्ममयी वाणी सर्वेशोत्रत दिव्या सरस्वती तत्र सम्भ हुआ नभ स्थला उस ध्यानावस्था में उन सब के कानों में ब्रह्ममयी वाणी सुनाई पड़ी उस समय वहां आकाश से दिव्य सरस्वती प्रकट हुई थी पुरात महाकाशम अनंतम अचलोपम नष्ट चंद्रार्क पवनम प्रसुप्तम इव वह आकाशवाणी इस प्रकार है पूर्व में अनंत आकाश पर्वत के समान निश्चल था उसमें चंद्रमा सूर्य अथवा वायु किसी के दर्शन नहीं होते थे वह सोया हुआ सा जान पड़ता था ततः सलील से उदतिष्ठत मारुत तन्नंतर आकाश से जल की उत्पत्ति हुई मानो अंधकार में ही दूसरा अंधकार प्रकट हुआ हो उस जल प्रवाह से वायु का उत्थान हुआ यथा यथाभाजनम अछिद्रम निश्दम इव लक्ष्यते तच्चाबसा पुयमाण सशब्दम कुरते निलह जैसे कोई छिद्र रहित पात्र निःशब्द सा लक्षित होता है परंतु जब उसमें छिद्र करके जल भरा भर जाता है तब वायु उसमें आवाज प्रकट कर देती है तथा संरुद्धे इसी प्रकार जल से आकाश का सारा प्रांत ऐसा अवरुद्ध हो गया था कि उसमें कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं था तब उस के तल प्रदेश का भेदन करके बड़ी भारी आवाज के साथ वायु का प्रागट्य हुआ स ऐसरते वायु अर्णवोत्पीड संभव आकष्ठ आकस्था, आक स्थान आस इस प्रकार समुद्र के जल समुदाय से प्रकट हुई यह वायु सर्वत्र विचरने लगी और आकाश के किसी भी स्थान में पहुंचकर वह शांत नहीं हुई तस्विन वायम संघर्ष से लिप्त तेजा महाबल प्रादुरा मिरम मरम वायु और जल के उस संघर्ष से अत्यंत तेजोमय महाबली अग्निदेव का प्रागट्य हुआ जिनकी लपटें ऊपर की ओर उठ रही थी वह आग आकाश के सारे अंधकार को नष्ट करके प्रकट हुई थी अग्निपवन संयुक्त खम समाक्षिपते जलम सोग्निमार ऋत संयोग घन उपपद्य वायु का संयोग पाकर अग्नि जल को आकाश में उछालने लगी फिर वही जल अग्नि और वायु के संयोग से घनीभूत हो गया तस् आकाशे निपति स्नेठति यो पर सघातत्मापन्नौ भूमि उसका जो वह गोलापन आकाश में गिरा वही घनीभूत होकर पृथ्वी के रूप में परिणित हो गया राम सर्वगंधा स्नेहां प्राणिना तथा निर्ेय यश्याम सर्व प्रसूय इस पृथ्वी को संपूर्ण रसों गंधों स्नेहों तथा तो प्राणियों का कारण समझना चाहिए इससे से सबकी उत्पत्ति होती है इतिश्री महाभारते शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी भृगु भरवाज संवाद ही मानस भूतोत्पत्ति कथित दशीत्यधिक शोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत क्रांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु और भरद्वाज संवाद के प्रसंग में मानस भूतों की उत्पत्ति का वर्णन विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ